हैं। एक गंगा मारने से गिल्ली उत्तर तो आती है दूसरा मारने ऐसी गिल्ली होती है ऐसे बढ़िया वातावरण ऐसी तो मन हो और फिर आत्मविचार अपेक्षा बिखरती जाए अपेक्षा बिखरी नहीं के आप ईश्वर हो जो जो आपकी समझ लड़ती जाएगी क्यों क्यों तो तो आपको परमात्मा अपने लगते गए गुरु अपने लगते जाए जो जो आपकी समझ बढ़ेगी थी तो आपको लगेगा की वो परमात्मा और मेरा स्वभाव रोक है जो जो समझ की कमी होती है तो समझ कर संसार और मई रहती मैं संसार के सिवा नहीं रह सकता हूँ लेकिन समझ बढ़ेगी तब पता चलेगा की मैं परमात्मा के सिवा नहीं रह सकता और परमात्मा मेरे सिवा नहीं रह सकती समझ बढ़ेगी तो ये अनुर होगा की ईश्वर मेरे सिवा नहीं रह सकते मैं ईश्वर के सिवा नहीं रह सकती और वो जगत भी हमारे सप्ताह से चल रहा है ऐसा आपको अनुभव लगता है लड़की जब दिहाती है शादी होती है सो कि मैं अब इसकी ही पति के साथ हस्त मिला होता है ना नई नई शादी होती है तो समझती मैं अब माँ बाप में इसको सो दी अब मैं इसकी हूँ उसकी समझ बढ़ती तो बोलती ये मेरे है और कुछ रह लेते हैं तो समझती ये और मैं एक हूँ पहले तो समझती मैं इसकी हूँ फिर अधिकार बढ़ता तो ये मेरे हैं और समझ बढ़ती है तो ये और मैं एक ऐसे प्रारंभ में लगता है कि मैं भगवान का हूँ फिर साधना डरती है समझ बढ़ती है सब डरता है कि भगवान मेरे हैं समझ और पर्वत ले लेती है तो भगवान मेरे हैं ये भी नहीं बचता मैं और ऐसे पुरुषों के लिए भगवान बोलते है की निरपेक्षम निर्षांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजा में अहम नित्यम विणु भी जिसे इसकी अपेक्षा नहीं जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में सलिन रहता है और राह देश न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है उस महात्मा के पीछे पीछे में निरंतर यह सोचकर घूमता हूँ यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धोली उडकर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ ये आज का श्लोक भगवान अपने निरपेक्ष भक्त की की महिमा बताने के लिए आज तो उस अपने निजी स्वभाव में जगाने के लिए श्री कृष्ण इतनी नम्रता उपयुक्त कर उपयोग कर रहे हैं नम्र वचनों से कभी जी भी कहते हैं कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी छिरे तहत कभी मन निर्मल क्यों नहीं होता है? मन में मैल क्या है आकांक्षा ही मन का भयीपत में जीव को पूर्ण सुख तब तो मिलता है ये बात समझनी जरूरी संसार में आप देखेंगे तो दुर्गुणों पर शब्दों राज्य करते हैं, बुद्धों पर बुद्धि का राज्य चलता है की अपेक्षा श्रमनशील का, का आदर होता है कामी की अपेक्षा राणी का आदर होता है अहंकारी की अपेक्षा नम्रता का आदर होता है गमंड की अपेक्षा भी नम्रता का आदर होता है तो दुर्गुणों तो पर सदगुरु का साम्राज्य है निर्दया निर्दया व्यक्ति की अपेक्षा दयावान का आदर होता है लेकिन दया तो नहीं दयावान व्यक्ति का भी दया का सुख भी उसको तब मिलेगा जब दया के पात्र सामने आए दया करे तब उसे दया का सुख मिले दया गया अपने से बलवान लोग जो तो दुख देते हैं तो सह लेता है लेकिन दुर्बल आदमी दुख दे और सह ले तब उसकी दया का अपनी सहन का उसको मजा आता है लेकिन ये सापेक्ष मजा है सापेक्ष सुख है घड़ी भर का सुख और ये अपेक्षा तो भी छोड़ देती तो निरपेक्ष सुख मिलता है तो दुर्गुण की अपेक्षा सदगुण अपने नजीक है और सदगुण की अपेक्षा अपना आपा अपने नजीक है प्रेरा दुर्गुण मन के विकार है और सदगुण मन की सात्विक अवस्था है तामस राजस अवस्था से सात्विक अवस्था स्वरूप के नज़दीक है लेकिन यह है अवस्था और अवस्था बदलती रहती है, और बदलाहट के बदलाहट को निहारने वाला जो है वो अब अपना आका अपना आत्मा है बात करी सूक्ष्म बड़ी ऊंची है और सरल भी इतनी ये बदलाहट को जो देखने वाला है वो अब है जगत में तुमको फूलों में सौंदर्य दिख रहा है पक्षियों के गीतों में सौंदर्य सुनाई कर रहा है किसी इस स्त्री या किसी पुरुष में भी सौंदर्य झलकता दिख रहा है लेकिन ये सौंदर्य शब्द उस परमात्मा की एक झलक प्रकार की परिणाम है। तो वो कितना सुंदर होगा तू भगवान का भी प्यार है वो फूलो की सुंदरता देख सकते परम सुंदर प्रयास करता की तुम कैसे महकर स्त्री के सौंदर्य को निहार पुरुष के सौंदर्य को निहार तो जो निपेक्ष है वो तो क्या कहते स्त्रियों पर रूप और पुरुषों पर रूप क्या सौंदर्य चलता था तो। लेकिन अपेक्षा वाला तो अपेक्षा वाला तो स्त्रो के भी पर नाक कर ले आएगा और स्त्रियों को तो या पुरुषों को तो भी छीन भिन्न करके सुख लेकर एक दूसरे का मर्दन कर देंगे फिर जो अपेक्षाएं हैं सुख लेने की वो एक दूसरे का शोषण कर एक दूसरे को निचोड़ते हैं एक दूसरे को खाई में डालते लेकिन जहां अपेक्षा नहीं है वहां एक दूसरे तो को उठाने सकते यह निरपेक्ष नहीं वैराग्य की जरूरत है वैराग्य न होगा तो स्त्री की आवश्यकता है बढ़ जाएगी पुरुष को सोचेगी वैराग्य न होगा तो पुरुष की भी आवश्यकता है आकांक्षा बढ़ जाएगी स्त्री को सोचेगी वहराग्य न होगा तो साधक की साधना नहीं टिक सकती है योगी का योग नहीं सकता, भक्त की भक्ति नहीं टिक व्यक्ति का व्यक्ति समाज की व्यवस्था छिन्न भिन्न होती वहराग्य बहुत जरित अपेक्षाओं का त्याग से ही सुंदर समाज का निर्माण होता है अपेक्षाओं का त्याग से ही सुन्दर जीवन का निर्माण होता है अपेक्षाओं के त्याग से ही सुन्दर बुद्धि का प्रागत्य होता है अपेक्षा त्याग से ही आंतरिक सौंदर्य प्रगत होता है आप अपेक्षा लेकर जो काम करते है तो आंतरिक सौंदर्य डब जाता है आज का श्लोक है निरपेक्ष और जितनी अपेक्षाए कम होती है उतना आदमी शांत होता है जितनी अपेक्षाएं ज्यादा होती है उतना अंदर से परेशान होता है अंदर से दौड़ता रहता है ओम ओम ओम निरपेक्षनि शांतम निर्वरण समय बैर क्यों होता है अपेक्षा होती है कि यह होना चाहिए इतना मिलना चाहिए इतना आना चाहिए इतना खाना चाहिए इतना करना चाहिए ये अपेक्षा होती है और उस अपेक्षा पर जब ठोकर लगती है तो आदमी के अंतर में बैर सदा होता है ना अपना आदमी क्यों जाता है अपेक्षाओं के कारण अंतर पर में आज क्यों जाती है अपेक्षाओं के कारण ईश्वर से हम दूर क्यों है अपेक्षाओं के कारण शास्त्र हमें हमको क्यों समझ में नहीं आते अपेक्षाओं के कारण महापुरुष साक्षात्कार पुरुष, पुरुष। है उनकी दृष्टि मात्र से हम सत्य का अनुभव कर सकते हैं लेकिन क्यों नहीं कर पाते अपेक्षाओं के कारण ईश्वर का दर्शन हम कर सकते जनक राजा को कैंगड़े में चाय डालते डालते हो गया परीक्षक को सात दिन में हो गया सुखदेव जी को इक्कीस दिन में हो गया नतवान को एक मुहूर्त में हो गया तो हम तो क्यों तो नहीं होता अपेक्षाओं के कारण हमारे पास सत्व तो ज्ञानी महापुरुषों का अभाव है और उनके पास तत्व तो ज्ञानी गुरु थे तो, ऐसी बात नहीं अभी तो है अभी भी पृथ्वी पर महापुरुष तो हैं बदवान महापुरुष तो मिलेंगे लेकिन उन अपेक्षाओं में चाह चमहड़ी चोहड़ी अच्छे नीच उनकी नीच तू तो पूरा नम्र मा दो चाह न होती जैसे छोटी मच्छी तो बड़ी मच्छी खा जाती है अंत में बड़ी मछली भी तो बन जाती है ऐसे ही छोटी अपेक्षाओं को खा डालने के लिए ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखनी पड़ती और इच्छाओं को स्व करने के लिए भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा बताओ और भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा जो नहीं की और इच्छा सब उसमें लीन हो जाएगी और इच्छा लीन हो जाएगी तो भगवत प्राप्ति की इच्छा भी तो नहीं टिकेगी फिर भगवान स्वयं तुम्हारा स्वरूप बढ़ जाएगा फिर सक्षम नहीं रहेगा नहीं तो स्वर्ग में जाए वैंकुट जाए सत्यलोक जाए अनुप खंड जाए भगवान का जो निरपेक्ष भक्त है वो रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहता स्वर्ग भी नहीं चाहता और पाताल का सुख भी नहीं चाहता अनपेक्ष है और जो अनुपेक्ष है वो अन होशियार होता अन है अनपेक्षा सूचित लक्ष्य वो शुद्ध भी होता है दक्ष भी होता है बुद्ध नहीं उदासीन उदासीन का मतलब आलसी नहीं, प्रमादी नहीं परमात्मा करना है उसमें उसकी वृत्ति आसीन होती वह तो व्यथा व्यथा उसके चित्त में नहीं होती हम व्यक्तित होते हैं क्यों होते हैं अपेक्षाओं के कारण व्यथित होते हैं। पहले कुछ गलती हो गई है कोई बात हो गया उसको याद करके अपने को अच्छा मानने के लिए तो दुर्गुण और सदुण तो गुण तो गुण है। हो है। हाँ लेकिन हम अपेक्षा करते हैं तुम तो सदगुण मैं हमने दुर्गुण क्यों किया हमारे से गलती क्यों फला मैंने मेरे से गलती क्यों करवाई मेरे को, कर को पिक्चर में क्यों ले गए अब मैं उस महत्व रोता रहा हूँ तो मैंने अभी वर्तमान का न छोटा था और मेरे को समझा बुझा के पिक्चर में ले गए हकीकत पिक्चर मेरे को दिखाया उन्होंने अब दिखा दिया तो दिखा दिया उनको भी वर्तमान को याद करो भूतकाल की गलती को याद करके भी हम वर्तमान का अनादर करते हैं और भूतकाल की अच्छी बात को याद करके भी हम वर्तमान में स्ने खेते हैं तो जो गुरगुण हो गए उनको भी निंतन करो जो तो सदगुण है उनका भी चिंतन न करो न किंचित चिंत ही मैं चिंतित अभी चिंतित चिंतन गोहों का करने की जरूरत नहीं दुर्गो या सबगुण तुम्हारा मान हुआ चाहे अपमान हुआ ये समझो कि भगवान तुमको अपनी और लाने के लिए तुमको फैशन से दूर करने के लिए तुम्हारी चंचलता दूर करने के लिए तुम्हारे अहम को दूर, दूर करने के लिए वो सृष्टि नियतः अंतरयामी तुम्हारा परम हितेश न जाने किन किन व्यक्तियों तुम्हारी कैसी कैसी ऊंचाई का स्वर्गन कर रहा है उसे धन्यवाद दो से भी प्यारे कांटों से भी प्यार चाहे तो सुख दे दे चाहे दुख दे दे दोनों है अनुबंध ठीक है तो सदगुण भी आते हैं दुर्गुण भी आते हैं दुर्गुण की अपेक्षा सदगुण ठीक है लेकिन भगवान का जो निरपेक्ष भक्त है उसको सदगुण का भी आग्रह नहीं रहता और दुर्गुण तो उसके जीवन में पलायन हो जाते बाद में सदगुण का भी आग्रह नहीं होता है तू नाचना चाहे नचाना चाहता है तो मैं नाच लेता हूँ तू तो रुलाना चाहता है तो मैं रेता हूँ तू हंसाना चाहता है तो मैं हंस लेता हूँ तू खिलाना चाहे तो मैं खा लेता हूँ और तू तो उपवास कराना चाहे तो मैं उपवास तो तो तो कर लेता हूँ कौशल नरेश सोचते है क्या दोषी की मर्जी से तुझे प्रेरित तो तो आया हूँ राजे सोचते तो चल दिया जंगल और फिर राज्य मिल बुद्धि फैला अनाग्रह बुद्धि का फल क्या बुद्धि विकसित तो हुई उसका फल क्या जीवन में आग्रह अर्थ न रहे उसका तो तो तो मतलब कोई दारू दे दो दारू तो पी लें पान दे तो पान खा ले जुआ को तो ले जाता तो दुआ कर ले पक् नहीं रखे नाना जिसके बुद्धि का विकास हुआ है वो दारू पीने वालों के साथ मिलेगा नहीं उनके संग में रहेगा ही नहीं वो हिम्मत भी नहीं करेंगे आप कभी तो कह सकते समय दारू पी नहीं आप लोहा सब बात को ले जा सकते दारू पी नहीं कर लो हम तो आप कह सकते कि महाराज चलो फिल्म में श्री नहीं आपका वर्तमान जीवन इतना ऊंचा उठ जाता है देखो हम लोग भजन ध्यान तो करते हैं लेकिन अपने स्वभाव को बदलने के राज नहीं जब की जिद्दी स्वभाव वो पुरानी आदत अरे ये जो आदत है ना उस आदत को सबों की जो बिद्धि जबकि आदत है बुद्धि उस को उसको हम नहीं बता भगवान को तो कोई मानता है कोई नहीं माने सब श्री कृष्ण को नहीं मानते सब शिव को नहीं मानते सब मोहम्मद पैगम्बर को नहीं मानते सब जीसक को नहीं मानते भगवान को सब मानते नहीं अवतारों को सब मानते नहीं पीर पैगम्बरों को सब मानते नहीं जय नास्तिक आदमी भगवान को नहीं मानेगा जैसे नास्तिक आदमी भगवान को नहीं मानेगा लेकिन आपका स्वभाव अगर मधुर हो गया है तो आस्तिक आदमी भी आपकी बात पर ध्यान से सुनेगा और नास्तिक भी ध्यान से सुनेगा आपके स्वभाव में अगर मधुरता आ गई है आपके स्वभाव में जितनी निरपेक्षता होगी उतनी मधुरता तो जिसका स्वभाव बढ़िया हो गया उसकी बात को नास्तिक भी सुनते हैं और आस्तिक भी सुनते हैं। ऋषि की बात नारद की बात तो मनुष्य भी मानते हैं देवता भी मानते हैं और दैत्य भी मानते हैं। युव स्वभाव बदल गया जिसका स्वभाव बढ़िया नहीं है चरण क्षण में रुष्ट हो जाता है चरण क्षण में खिन्न हो जाता है चरण क्षण में नाराज हो जाता है चरण क्षण में अशांत हो जाता है उससे तो कुटुमी भी उससे परेशान हो जाती है और पड़ोसी भी उससे मेल जल नहीं, नहीं करते अपने संप्रदाय वाले भी उससे प्यार नहीं करते योग वैशिष्ट में एक श्लोक आता है उसका है कि जो तो प्राणी मात्र की, ये न के नकार है कैसी भी सेवा कर लेता है वो तो समझो उस विश्वनीयता की सेवा कर जिसको अन्न नहीं है उसको अन्न का सहयोग कर दिया जिसको जल की जरूरत है उसको जल पिला दिया जिसको वस्त्र की जरूरत है उसको वस्त्र दे दिया अपनी यथाशक्ति जो निरक्षर है पढ़ने की उसको आवश्यकता है तो पढ़ाई में सहयोग कर दे जिसको अभिमान है उसका अभिमान निवृत्त करने वाले संतों के पास जिसको ले गए या अपन लोगों ने जिसकी तो भूखे को अन्न प्यासे को पानी निर्वस्त्र को वस्त्र निरक्षर को अक्षर अशांत को शांति और रोगी को ग्राह पुष्मा भरे दो वचन ये तो आज ही दे सकता है और कुछ नहीं दो वस्त्र न दो कपड़े नहीं दो पैसे नहीं दो किसी को दो मीठे वचन तो आप बोल सकते इतना तो आपके पास है लेकिन ये भी रहता है कि अपेक्षा है आपन ने शू लाभ आप शू लाभ मैंने बताया था कि आनंद में माँ उड़िया बाबा हरि बाबा ये तीन बैठे थे, थे जैसे बाबा जी हाथी बाबा जरा शरीर मोटा था हाँ उछाल कायासारंथ बैठे थे और कैसे ने आकर कहा कि भगवान का भजन करने से क्या लाभ होगा उड़िया बाबा तो बता रहे थे बताने को जा रहे थे की भगवान का भजन करने से मन पवित्र होता है कुछ पवित्र होती है फिर पवित्र विचार होते हैं पवित्र विचारों से पवित्र कर्म, कर्म होते हैं पवित्र कर्मों से तो पवित्र फल होते हैं और आदमी सच्चे सुख के रास्ते चलता है और सच्चा सुखी होता है और ईश्वर का भजन किए बिना आदमी परेशानी के विचार करता है परेशानी के कर्म करता है और फिर तो नरकों में पड़ता है परेशान होता है वो बाबा जी को ऐसा सुनाने तो जा रहे थे हाथी बाबा ने कहा की मालूम होता है वैसे है वैश्य है व्यापारी है क्या लाभ भगवान का भजन क्या लाभ और लाभ की अपेक्षा शरीर बिना करो तो और लाभ होता है भगवान का भजन हम दस माला किया तो क्या लाभ होगा न ध्यान किया तो क्या लाभ हुआ। वो जो अपने व्यक्तिगत शुद्ध लाभ के तरफ देखता है ने? उसे अपेक्षा ने इतना अंधा कर दिया है कि केवल शुद्ध शारीरिक लाभ या अपना धन का का लाभ ही लाभ नहीं है कुछ लाभ की इच्छा के बिना जो प्रत्यक के वो परम लाभ प्रगत होता है और बाबू पता चलता है तो कथा में वो बल के कहूंगा कि उन ऋषियों को दे दिया उन्होंने रुप दे दिया ऐरावत दे दिया चिंतामणि दे दी काम दे व जी को दे दी, मादार ऋषि को दे दिया गया इस पर अब क्या लाभ हुआ सप्ताह यौवन सामग्री और अपना सुख न सुख के साधन और को लाने उसको महासुख हुआ पुण्य हुआ और वही विरोचन पुत्र राजा बलि अब बली दान देने से इतना लाभ होता है अनजाने में वैशा के पास जा रहा था मैं दुआई था वैसा के पास जा रहा था घड़ी भर के लिए एक छोकर मिली और थोड़ा सा अपेक्षाएं चली गई और सतुपयोग किया तो तीन घड़ी इंद्र आश्रम में और तीन घड़ी का भी सतुपयोग किया तो अब राज मिला है तो राज मेरा तो नहीं। ये है नहीं तो मिली हुई चीज है फिर इसीलिए बली राजा सतुपयोग करते सतुपयोग करते कहते कि महाराज उसका त्रिभुवन में जैसे फल गया वो तो अजय हो गया आखिर भगवान विष्णु को उनके आगे हाथ को बना पड़ा दान के लिए बलि की पुत्री थी ब्राह्मण अवतान को देखकर उसका हृदय भर आया कि कितना सुंदर लगता कितना सुंदर लड़का है मेरे गोद मेरे पुख से जन्मा होता था उसको तो पकड़ के मैं जरा तय पान कराऊ उसकी टेस्ट कै पान कराने के भाव से छलक आई संकल्प देर का जितना पवित्र व्यक्ति होता है उससे आगे उतना ही संकल्प फलता। तो भगवान को पवित्रता किस मूर्ति है भगवान को तो कोई अपेक्षा नहीं पर हित के लिए ही रूप धारण करते तो वहा संकल्प किया मल्ली पुत्री ने इस समुद्र दूध पिला जब वो तीन पैर जमीन के लिए तीन बदला पृथ्वी तीन कदम पृथ्वी के दान का संकल्प कराया एक कदम में तो ये ले लिया दूसरा कदम स्वर्ग ले लिया तीसरा कदम गली के जब रखा तो उसको गुस्सा लगा तो इसको दूर पिलाऊ ऐसी तो दूर पे इसको तो गहर पिलाऊं जैर वही उसका संकल्प फला अब दूसरे जन्म में कृष्ण अवतार में वो पूछना हुआ दूध पिलाने का संकल्प दूध भी पिलाया और जहां पिलाने का संकल्प जहां भी पिलाया जीवन में देखा जाए अवतार के जीवन में देखा जाए तो वो प्रेम भी इतना ही करते और शासन भी उतना करते शंका होती है कि जो प्रेम करेगा वो शासन कैसे करेगा जो दयालु होगा वो न्याय नहीं कर सकता न्यायाधीश है और दयालु है तो बेचारे को फांसी कैसे देगा सजा कैसे देगा सजा दे रहा है तो न्याय होगा लेकिन ईश्वर में ये दोनों गुण एक साथ पाए जाए ईश्वर में ईश्वर प्राप्त तो गुरु में प्रेम के साथ न्याय होगा न्याय के साथ प्रेम होगा अपन लोग ईश्वर की नीति को नहीं समझते इसलिए कह रहे भगवान की भक्ति करता हूँ और मेरे कुछ मेरे वो को बीमारी भगवान की भक्ति किया भगवान को प्रेम करता भगवान अपने प्रेमी को घटा दे जाते भगवान को प्रेम करता और अपने प्रेमी का ही काम बिगाड़ देते हैं? नहीं नहीं भगवान जो कर रहे हैं ठीक कर जिस पर प्रेम होता है ना उसको दोष नहीं दिखते श्रे रहा प्रेम की कमी होती तभी दोष दिखते हैं प्रेम की कमी न हो तो दोष दिखे नहीं प्रिय में मिल मिठाई पुणे चराई चक्की जेता आप ईश्वर से प्यार करते हैं ईमानदारी से तो ईश्वर की कृपा में आप धन्यवाद से कुछ नहीं सोच सकते आपके अंतर्षण से फरियाद निकलती वो ये बताते कि अपन लोगों को प्यार नहीं करनी है सच्चा प्रेमी फरियाद नहीं करता सच्चा प्रेमी ये कहते हैं की जिन हाथों से हजार हजार लिखे पल मिले उन्हीं हाथों का ये खट्टा फल और बढ़िया लगा महमुज से लौकर की बात आपको मैंने सुनाई मेहमूद का नौकर मेहमूद बादशाह का नौकर एक बार जंगल में भटक गये आधा साहब और घेर लिया एक अनजान का टुशल मिला उसको महमूद खाने को गया तो नौकर में सभी ने मांगा था आज मांगा तो नाच खेले मुझे दीजिए मुझे ज्यादा भूख लगी चार चीड़िया की एक चीरी मांग के खा ली दूसरी चीड़ी खाने को गये नाच खेरी ये मुझे दी दी तो आधा तेरा आधा मेरा बोले नहीं तीन स्टेन तो तो तो में दे के दे तीसरी खाए और कौफी के ये लालच हो रहा था ना खाप लगता मुझे बहुत दुख महमूद बोलता है मैं मान छात्र ख्याल करके आप ख्याल करा है उसी मैं मानता हूँ मेरा करो देखा महमूद जो उसमें कुछ कैफी की रिमत है टुकड़ा ले लिया कर दूसरे देना जाना तो है एकदम छट्टा बेसर फिर गया महमोद ने पूछा थे पागल इतना भयानक भयानको प्रेम से खा रहा था मैंने संजय तो स्वागत मैंने जो टुकड़ा ले ले ऐसा क्यों किया बोले फल तो ऐसा था मैं नहीं सोचता था लेकिन इतने हाथों से आ रहा है वो मेरे नजर में जिन हाथों से आ जाएगा नीचे पर मैंने खाया वही हाथ मुझे रूबरू दे रहे वहा राज्य में तो हर देश समझा जाता था और लोग तो तो में, में तो जो कहाषा करते थे महमूद पर ज्यादा वो महमूद उस वजी पर ज्यादा प्यार करते उनकी भ्रांति में करने के लिए मेहमूद ने एक बार बनस करते थे उन सबको इन्वाइट किया और आगे क्या पियो चलाब खुलवाया बड़ा लगा महमूद ने कहा भाई राज्य का इतना नुकसान किया आपने ठीक नहीं किया तब उनकी आवाज सक आगे ने तो कहा ना तुम्हारे आगे तुम्हारी आगे का प्रवाह क्या कब लोगों तो को वही दिखाया मैंने क्या है डॉक्टर को बोला अज्ञा किया के लिए बोतल करिए उसमें से शराब है कभी पीता तो नहीं था लेकिन मैल क्या है तीन कमरे है कैसे रहे हैं कमरे कह रहा है क्या रहा है ना की थर्ड का चैंडेट थर्ड मैम ने रूप बदल दिया डांटा जैसा डांटा ये कथा में तो कॉपी नहीं हो सकती है बड़ा विवीक्षित शब्दों से डांका नंबर भाव से सुन रहा अक्सर महमूद ने कहा कि कह तो सही क्यों चार पे उससे मेरे तो तो ना गलती हो गई ऐसा नहीं था आपने कहा तोड़ी ऐसा हो जाए तिर जहाँ प्रेम होता है वहाँ परिवार जब प्रेम होता है वहां दोष नहीं दिखते हम लोगों का सृष्टि का समय प्रेम नहीं है उसीलिए हमको लगता है कि सृष्टि ऐसे क्यों है आम कम करो आम कम करो आरू कम क्या कि जो फर्याद है वो हमारे प्रेम की कमी दिखी श्री राम कभी ने कहा प्रेम उपजे प्रेम निकाय राजा तो हो प्रजा तो हो चहोष तो शीर्ष अहंकार का होता है और अपेक्षाओं से अहंकार बढ़ता है और अपेक्षाएं छोड़ने से अहंकार है। कहीं आकाश पताल में मरने के बाद कहीं सुख मिलेगा या ईश्वर होगा ऐसी बात नहीं है अकम सम नहीं है उसी दूर महसूस होता है और ठीक समझ आ गई तो पता चलेगा कि ईश्वर और हम भी दूर रहे ईश्वर हमारे ईश्वर के बाद में ये भी नहीं बचेगा की हम ईश्वर को और ईश्वर अनुवार वहाँ पर प्रत्यक्ष हम तुम बचकर बुम्ब की अवस्था आ जाते औसत के लिए तैयार आश्चर्य ऐसी असम मुनि के चंद्र लेने के लिए मैं उनके पीछे पीछे भेजता हूँ मन निर्मल भाई तो मान्यता का मन नहीं है तो कोई सबक नहीं थोड़ी आग्रह नवग्रह इतना दुख नहीं देते जितना आग्रह दुख लेते नवग्रह नहीं देते जितना आग्रह दुख लेते आचार प्रचार है हमेशा फलांग पीवन आग्रह रहते हमेशा फलांग चलाओं में आग्रह रहो हमेशा फलांग आग्रह रहो अरे आग्रह नहीं तेरे फूलों से भी चाह तेरे कांतों से भी हे प्रभु जो आता है तो उसको बिक नहीं बल वशिष्ठ महाराज कह रहे हैं रामचंद्र जी घर में जैसा बनाया भोजन आया सा आपके भाग्य में मिठाई पकड़ होंगे तो आप इच्छा न करेंगे तभी भी वही गले आप इनकार करेंगे तभी भी मिट्टी के गिर आपके गले पड़ेंगे और खाएंगे तो खिलाने लगाएंगे फिर बाद में आपको तो बोलना पड़ेगा कि लाओ भाई तो तो ला मिट्टी के लड्डू ले आए अपने मोन है खाना पीना नहीं है नहीं खाते ले जाए बड़ी प्रार्थना की इनकार कर दे दाँत भी वो गए लेकिन रात भर रोए रात भर रोए तो आदेश कर दिया, दिया तो कि तो भाई वो आदत ले तो लेना सुबह दिन जाए चार मृत्यु के अब खाने है तो नहीं खाने हैं लेकिन प्रेम के आगे नैन को बराबु तो जाना पड़ता ओह ओह ओह so